ष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव का में अवस्थान किसी किसी भक्त का आचरण देखकर नरेंद्र नाथ के कथन पर विश्वास होना, नाथ की पूर्वक्त बातें सत्य इस पर हम प्रारंभ में विश्वास नहीं करते थे किंतु कुछ दिनों बाद संयोग बस ज्ञात हो गया कि एक भक्त एकांत में बैठ कर भावोद्दीपक के पद गाते हुए उसी प्रकार की अंग लाने के लिए चेष्टा कर रहा है भाव के आवेश में बाह्य चेतना का आंशिक लोप होने पर एक दूसरा भक्त जिस प्रकार सुंदर नृत्य कर रहा था उसी प्रकार के नृत्य का उसने पहले अभ्यास किया था और उस व्यक्ति का नृत्य देखने के थोड़े दिनों बाद एक अन्य व्यक्ति ने भी इसी तरह का नृत्य प्रारंभ किया था तब हमारी समझ में आ गया कि नरेंद्र की बात सत्य है फिर एक अन्य अवसर पर एक भक्त में पहले से भी अधिक बार भावावेश होते देखकर उन्होंने उसे एकांत में अच्छी तरह समझाकर भाव संयम का अभ्यास और कुछ अधिक पुष्टिकारक चीज खाने के लिए आदेश दिया एक पक्ष तक ऐसे अभ्यास के फल फलस्वरूप जब वह कुछ स्वस्थ और संयत हो गया तब नरेंद्र की बात पर अनेकों को विश्वास हो गया तब तो उन लोगों की तरह अपने शरीर में भावावेश से अंग विकृति तथा बाह्य चेतना का लोप न होते देखकर उन्हें तनिक भी पश्चाताप नहीं हुआ तर्कों के द्वारा इस विषय का प्रचार करके ही नरेंद्रनाथ नहीं रुके बल्कि किसी में भावुकता के भीतर कृत्रिमता का पता पाने पर उस संबंध में सबके सामने परिहास का ताना देकर उसे समय समय पर लज्जित भी किया करते थे फिर पुरुषों में स्त्रियों जैसे भावों का अनुकरण जैसे वैष्णव संप्रदाय में प्रचलित सखी भाव आदि का साधना अभ्यास कभी कभी कैसा रूप धारण करता है इस प्रसंग को छेड़ कर वे भक्तों में कभी कभी हंसी की लहरें उठाते थे तथा हम लोगों में जिस जिसके भीतर भाव प्रवणता थी उसे सखी कहकर मजाक भी करते थे पुरुष सिंह नरेंद्र यह कभी सहन नहीं कर सकते थे कि कोई व्यक्ति यथार्थतः धर्म साधन में अग्रसर हो रहा है इसलिए वह अपना पुरस्कार अपनी तत्वानुसंधान प्रवृत्ति ओजस्विता आदि छोड़कर सकरी सीमा के भीतर अपने को आबद्ध कर ले और स्त्री जैसे भावों का अनुकरण वैष्णवों के कीर्तन पद का अलाप तथा रुलाई मात्र का अवलंबन कर ले इसलिए वे श्री रामकृष्ण देव के पुरुष भाव, भावापन भक्तियुक्त भक्तों को शिव के भूत कहकर परिहास करते थे और विपरीत अन्य लोगों को उपरोक्त रूप से सखी कहते थे इस तरह युक्ति तर्कों तथा हास परिहास की सहायता से ही भावुकता की सीमा को तोड़कर नरेंद्र निश्चिंत नहीं हो सके वे इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि यदि कोई किसी प्रकार का भाव तोड़कर उसके स्थान में अवलंबन के रूप में जब तक कोई दूसरा भाव प्रतिष्ठित नहीं करता तब तक प्रचार कार्य सुसंपन्न तथा फलप्रद नहीं होता और इसलिए इस संबंध में वे इसी समय से विशेष प्रयत्नशील थे अवसर मिलने पर युवक भक्तों को एकत्रित कर वे संसार की अनित्यता वैराग्य एवं ईश्वर भक्ति संबंधी संगीत उनके साथ मिलकर गाते हुए उनके हृदय में त्याग वैराग्य और भक्ति भाव सदा प्रदीप्त रखते थे श्री रामकृष्ण देव के दर्शन के लिए जो अनेक व्यक्ति आते थे वे नरेंद्र के मधुर कंठ का निम्नलिखित संगीत तथा स्तोत्र आदि सुनकर नैराग्य और ईश्वर प्रेम की उत्तेजना से आंसू बहाते हुए लौट जाते थे क्या दिलमान तामिल प्यारा आखिर मिट्टी में मिल जाना अथवा जीवन मधुमेह तो नाम गाने हय हे हे ईश्वर तुम्हारे नाम गान से जीवन मधुमेह हो जाता है अमृत सिंधु चिदानंद घन हे अथवा मनोबुद्धिहंकार चित्ताह न्रोत्रजिहे न च्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंदप शिवोहम शिवोहम श्री रामकृष्ण देव के जीवन की गंभीर ईश्वरानुराग अनुराग जनित साधना तथा उपदेश का वर्णन करके कभी कभी वे उनकी महिमा प्रचारित कर उन लोगों को मुग्ध और स्तंभित कर देते तथा ईशानुसरण इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट ग्रंथ से वाक्य उद्धरित कर कहते थे प्रभु को जो यथार्थ रूप से प्यार करेगा उसका जीवन पूर्णतया प्रभु के जीवन के अनुसार गठित होगा अतः श्री राम कृष्ण देव को हम लोग ठीक ठीक प्यार करते हैं या नहीं इसका प्रकृष्ट प्रमाण उसी से मिल जाएगा फिर अद्वैत ज्ञान आचले बेंधे जाय इच्छा ताई कर अद्वैत ज्ञान आचल में बांध कर जो इच्छा हो वही करो श्री राम कृष्ण देव के इस उपदेश का स्मरण कराकर उन्हें समझा देते थे कि उनकी सब प्रकार की भावुकताएँ इस ज्ञान को भित्ती रूप से अवलंबन कर उठती रहती है अतः जिससे पहले वह ज्ञान प्राप्त किया जा सके उसके लिए उन्हें प्रयत्नशील होना होगा। नए की परीक्षा करके उन्हें ग्रहण करने के लिए, वे उन लोगों को प्रायः उत्साहित करते थे। हमें स्मरण है यह बात सुनकर के ध्यान या चित्त की एकाग्रता की सहायता से अपनी तथा दूसरों की शारीरिक व्याधि आराम की जा सकती है उन्होंने एक दिन हमें एकत्र सम्मिलित करके श्री रामकृष्ण देव की शारीरिक व्याधि निवारणार्थ दरवाजा बंद करके कमरे के भीतर उसी प्रकार के अनुष्ठान में नियुक्त किया था इसी तरह युक्ति विरुद्ध विषयों से भक्त लोग जिससे दूर रहें इस संबंध में भी वे सदा प्रयास करते थे दृष्टान्त स्वरूप निम्नलिखित घटना का उल्लेख यहाँ किया जा सकता है